मुंडकोपनिषद सांकर भाष्य मुंडक तीन खंड एक आत्मदर्शन के साधन अधुना सत्याधीन भिक्षो सम्यक ज्ञान सहकारिणी साधनानि विधीयंते निवृत्ति प्रधान अब भिक्षु के लिए सम्यक ज्ञान के सहकारी सत्य आदि निवृत्ति प्रधान साधनों का विधान किया जाता है सत्यन लभ्यस्तपाशे स आत्मा सम्य ज्ञानेन ब्रह्मचर्य नि अतः शरीर ज्योतिम शुभ्रो यं पश्यतन दोषा यह आत्मा सर्वदा सत्य तप सम्यग्ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसे दोषहीन योगिजन देखते हैं वह ज्योतिर्मय शुभ्र आत्मा शरीर के भीतर रहता है सत्यनागेन मृषावदन त्यागन लभ्य प्राप्त किं मन एकाग्रतया मनसच्चेन्द्रिया चेकाग्र परम तप एक स्मरणा तध्युकूल भावात भाम साधन तपो नेतरचांद्रयाद आत्मा सर्वत्र ज्ञानेन यथा भूतात्म दर्शनेन ब्रह्मचर्य मैथुना सर्वदा सामचारेण सत्येन नि तपसा ज्ञानेति सर्वत्र नित्य निर्व्यशब्दरदीका अणुव्यक्त अनुस्य वक्षति सत्य से मिथ्याभासन के प्राप्त किया जा सकता है तथा मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है इस स्मृति के अनुसार तप यानी इंद्रिय और मन की एकाग्रता से भी इस आत्मा की उपलब्धि हो सकती है क्योंकि आत्मदर्शन के अभिमुख रहने के कारण यही तप उसका अनुकूल परम साधन है दूसरा चांद्रायण आदि तप उसका साधन नहीं है इसके सिवा सम्यक ज्ञान यथार्थ आत्मदर्शन और ब्रह्मचर्य मैथुन के त्याग से भी नित्य अर्थात सर्वदा इस आत्मा की प्राप्ति हो सकती है यहाँ एस आत्मा लभ्य इस आत्मा की प्राप्ति हो सकती है इस वाक्य का सर्वत्र संबंध है सर्वदा सत्य से सर्वदा तप से और सर्वदा सम्यक ज्ञान से इस प्रकार अंतर दीपिका न्याय से मध्यवर्ती दीपकों के समान सभी के साथ नित्य शब्द का संबंध लगाना चाहिए जैसा कि आगे प्रश्नोपनिषद में कहेंगे भी जिन पुरुषों में कुटिलता अनृता और माया नहीं है इत्यादि जो आत्मा इन साधनों से प्राप्त किया जाता है कोषा आत्मा यह साधने कौशावात्मा यधन लुच्य अंत शरीर शरीर से पुंडलीकाशे ज्योतिर्मयो ऋक्मर्ण शुभ्र शुद्ध जमा पश्युपलभ्यत यतनशीला संयासीन क्षीणदोषा क्षीण क्रोधादिमला स आत्मा निम सत्यादि साधन संन्यासी भी न कदाचि कै सत्या लभ्य सत्यादि साधन स्तुय अर्थवाद जो आत्मा इन साधनों से प्राप्त किया जाता है वह कौन है इस पर कहा जाता है अंत शरीरें अर्थात शरीर के भीतर पुंडली काकाश में जो ज्योतिर्मय स्वर्णवर्ण शुभ्र यानि शुद्ध आत्मा है जैसे कि क्षीण दोष यानी जिनके क्रोधादि मनोमल क्षीण हो गए हैं वे यतिजन यत्नशील सन्यासी लोग देखते अर्थात उपलब्ध करते हैं तात्पर्य है कि वह आत्मा सर्वदा सत्यादि साधनों से ही सन्यासियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है कभी कभी व्यवहार किए जाने वाले सत्यादि से प्राप्त नहीं होता वह अर्थवाद सत्यादि साधनों की स्तुति के लिए है सत्य की महिमा सत्यमेव जयती नानृतम सत्य ही न पंथातो देवजान हेना क्रमं सप्तका यम निधानम सत्य ही जय को प्राप्त होता है मिथ्या नहीं सत्य से देवजान मार्ग का विस्तार होता है जिसके द्वारा आप्तकाम ऋषि लोग उस पद को प्राप्त होते हैं जहां वह सत्य का परम निधान अर्थात भंडार वर्तमान है सत्यमे सत्यवाने जयती नानृतम नानृतवा नांड़्त नी सत्याृतो कवलोहर पुषा नाश्रितोज पराजयो वह संभवती प्रसिद्ध लोके सत्यवादीन सत्यवादी अनृतवाद्यूयते नपर्योत सिद्ध सत्य बलव साधन सत्य अर्थात सत्यवान ही जय को प्राप्त होता है मिथ्या यानी मिथ्यावादी नहीं यह सत्य और अनृत का सत्यवान और मिथ्यावादी अर्थ इसलिए किया गया है कि पुरुष का आश्रय न करने वाले केवल सत्य और मिथ्या का ही जय या पराजय नहीं हो सकता लोक में प्रसिद्ध ही है कि सत्यवादी से मिथ्यावादी को ही नीचा देखना पड़ता है इसके विपरीत नहीं होता इससे सत्य का प्रबल साधन सिद्ध होता है गम्यते सत्यस्य सत्य साधनातिशय्व कथम सत्येन सत्यन यथाभूतवाद व्यवस्थया पंथा दैवयानाख्यो वितथ विस्तीर्ण सातत्येन प्रवृत्तों ने हाक्रमती क्रमंत ऋष दर्शन कोहक माया कार कुलहक मया शाठ्या्याहंकार दृतवर्जिता ध्याक काम विगततृष्णा यस्म तत्परमतत्व सत्योत्तम साधन से संबंधी साध्यम परम प्रकृषम रूपेण पुरषार्थेण इति निधन वर्तते तत्चा ये न पथाक्रमति स इत सत्यन वितत पूर्वेण संबंध यही नहीं सत्य का उत्कृष्ट शास्त्र से भी जाना जाता है किस प्रकार सो बतलाते हैं सत्य अर्थात यथार्थ वचन की व्यवस्था से देवयान संजक मार्ग विस्तीर्ण यानी नैरंतर्य से प्रवित्त होता है जिस मार्ग से कपट छल सठता अहंकार दंभ और अनृत्य रहित तथा सब ओर से पूर्ण काम और तृष्णारहित ऋषिगण अतन्द्रिय वस्तु को देखने वाले पुरुष उस पद पर आरूढ़ होते हैं जिसमें कि सत्यसंगत उत्कृष्ट साधन का संबंधी उसका साध्य रूप परमार्थ तत्व जो पुरुषार्थ रूप से निहित होने के कारण निधान है वह परम यानी प्रकृष्ट निदान वर्तमान है उस पद में जिस मार्ग से आरूढ़ होते हैं वह सत्य से ही विस्तीर्ण हो रहा है इस प्रकार इसका पूर्व वाक्य से संबंध है परम पद का स्वरूप किम तत्क धर्मकम चदितुच्यते वह क्या है और किन धर्मों वाला है इस पर कहा जाता है बृहच तदिव्यम अचिंत्य रूपम सूक्ष्म तत्सूक्ष्म विभाती दूरा सुदूरे तक पश्यतम गुहायाम वह महान दिव्य और अचिंत्य रूप है वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है भासमान होता है तथा दूर से भी सुख दूर और इस शरीर में अत्यंत समीप भी है वह चेतनावान प्राणियों में इस शरीर के भीतर उनकी बुद्ध रूप गुहा में छिपा हुआ है बृहन्मह तत्प्रकृतम ब्रह्म सत्यादि सत्याधन सर्वतो व्याप्तत्वात् प्रभँ स्वयं स्वयं प्रभमींद्रिय एव न चिंत्यचित्यूप हि तूक्ष्मतरशं सर्वकारणत्वात् विभाति विविधमादित्य चंद्राद्याण भाति दिव्य थे सत्यादि जिसकी प्राप्ति के साधन है वह प्रकृति ब्रह्म सब और व्याप्त होने के कारण महान है वह दिव्य स्वयं प्रभ यानी इंद्रियों का अविषय है इसलिए जिसका रूप चिंतन न किया जा सके ऐसा अचिंत रूप है वह आकाश आदि सूक्ष्म पदार्थों से भी सूक्ष्मतर है सबका कारण होने से इसकी सूक्ष्मता सबसे अधिक है इस प्रकार वह सूर्य, चंद्र, आदि रूपों से अनेक प्रकार भाषित यानी दीप्त हो रहा है विप्र कृष्ट दूरा सुदुरे सु कृष्ट तरे देशे वर्तते विदुसाम विदुषातंता गम्यत्वाद् ब्रह्म इह के समीपे च विदुषा आत्म्वाद्वाच्चाश से प्यंतुते इश्यसु चेतनावस्थी सत्यम स्थित दर्शनादी क्रियावन योगिश्माण क्वगुहायां बुद्धिलक्षणायाँ त्रि निगूढ़ लक्ष्यते तथा विद्या सन्लक्ष्य त्रस्थम एवा विद्भि इसके सिवा ब्रह्म अज्ञानियों के लिए अत्यंत अगम्य होने के कारण दूर यानी दूरस्थ देश से भी अधिक दूर अत्यंत दूरस्थ देश में वर्तमान है तथा विद्वानों का आत्मा होने के कारण इस शरीर में अत्यंत समीप भी है यह श्रुति के कथनानुसार सबके भीतर रहने वाला होने से आकाश के भीतर भी स्थित है यह श्लोक में पश्यस्ु अर्थात चेतनावान प्राणियों में योगियों द्वारा दर्शनादि क्रियाव रूप से स्थित देखा जाता है कहा देखा जाता है उनके बुद्ध रूप गुहा में यह विद्वानों को उसी में छिपा हुआ दिखाई देता है तो भी अविद्या से आच्छादित रहने के कारण यह अज्ञानियों को वहाँ स्थित रहने पर भी दिखाई नहीं देता